श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ आठ एक मार्च 1858 नरेंद नरेंद्र के प्रति संन्यास का उपदेश नरेंद्र आए और उन्होंने प्रणाम करके आसन ग्रहण किया श्री रामकृष्ण नरेंद्र से बातचीत कर रहे हैं बातचीत करते हुए जमीन पर आकर बैठे जमीन पर चटाई बिछी हुई है अब कमरा भी आदमियों से भर गया भक्तगण भी हैं और बाहर आदमी भी आए हुए हैं श्री रामकृष्ण नरेंद्र से तेरी तबीयत अच्छी है ना? सुना है तो गिरीश घोष के यहाँ प्राय जाया करता है नरेंद्र जी हाँ कभी कभी जाया करता हूँ इधर कुछ महीनों से श्री राम के पास गिरीश आया जाया करते हैं श्री राम कहते हैं गिरीश का विश्वास इतना जबरदस्त है कि पकड़ में नहीं आता उन्हें जैसा विश्वास है <Sapartal>: daten, वैसा ही अनुराग भी है घर में सदा ही श्री राम कृष्ण के चिंतन में मस्त रहा करते हैं नरेंद्र प्रायः उनके वहाँ जाते हैं हरिपद देवेंद्र तथा और भी कई भक्त प्राय उनके यहाँ जाया करते हैं गिरीश उनके साथ श्री राम कृष्ण की ही चर्चा किया करते हैं गिरीश संसारी हैं इधर श्री राम कृष्ण देखते हैं नरेंद्र संसार में न रहेंगे वे कामणी कांचन त्यागी होंगे अतएव नरेंद्र से कह रहे हैं तो गिरीश घोष के यहाँ क्या बहुत जाया करता है परंतु लहसुन के कटोरे को चाहे जितना धो कुछ न कुछ बू तो रहेगी ही लड़के शुद्ध आधार हैं कामनी और कांचन का स्पर्श अभी उन्होंने नहीं किया बहुत दिनों तक कामनी और कांचन का उपभोग करने पर लहसुन की तरह बू आने लगती है जैसे कौवे का काटा हुआ आम देवता पर चढ़ ही नहीं सकता अपने खाने में भी संदेह है जैसे नई हंडी और दही जमाई हंडी दही जमाई हंडी में दूध रखते हुए डर लगता है अक्सर दूध खराब हो जाता है गिरीश जैसे गृहस्थ एक दूसरी श्रेणी के हैं वे योग भी चाहते हैं और भोग भी जैसा भाव रावण का था नाग कन्याओं और देव कन्याओं को हसियना चाहता था उधर राम की प्राप्ति की भी आशा रखता था असुर लोग अनेक प्रकार के भोग भी करते हैं और नारायण के पाने की भी इच्छा रखते हैं नरेंद्र गिरीश घोष ने पहले का संग छोड़ दिया है श्री रामकृष्ण बूढ़ा बैल बधिया बनाया गया है मैंने बर्जवान में देखा था एक बधिया एक गाय के पीछे लगा हुआ था देखकर मैंने पूछा यह कैसा यह तो बधिया है तब गाड़ीवान ने कहा महाराज बड़ा हो जाने पर यह बधिया किया गया था इसीलिए पहले के संस्कार नहीं गए एक जगह अनेक सन्यासी बैठे हुए थे उधर से एक औरत निकली सबके सब ईश्वर सब चिंतन कर रहे थे उनमें से एक ने जरा नज़र तिरछी करके उसे देख लिया तीन लड़के हो जाने के बाद उसने सन्यास लिया था एक कटोरे में अगर लहसुन पीसकर घोल दिया जाए तो क्या लहसुन की बूझ आती है इमली के पेड़ में क्या कभी आम फलते हैं अगर वैसा विभूति का बल किसी को हो तो यह हो सकता है वह इमली में भी आम लगा देता है परंतु क्या वैसी विभूति सभी के पास रहती है संसारी आदमियों को अवसर कहाँ एक ने एक भागवत पाठी पंडित चाह था उसके मित्र ने कहा एक बड़ा अच्छा भागवती पंडित है परंतु कुछ अर्जन है वह यह कि उसे खुद अपने घर की खेती का काम संभालना पड़ता है उसके चार हल चलते हैं और आठ बैल हैं सदा उसे अपने काम की देखरेख करनी पड़ती है इसलिए अवकाश नहीं है जिसे पंडित की जरूरत थी उसने कहा मुझे इस तरह के भागवती पंडित की जरूरत नहीं है जिसे अवकाश ही न हो हल और बैल वाले भागवती पंडित की तलाश में नहीं करता मैं तो ऐसा पंडित चाहता हूँ जो मुझे भागवत सुना सके एक राजा प्रतिदिन भागवत सुनता था पाठ समाप्त करके पंडित जी रोज कहते थे महाराज आप समझे राजा भी रोज कहता पहले तुम खुद समझो पंडित घर जाकर रोज सोचता था राजा ऐसी बात क्यों कहता है कि पहले तुम खुद समझो वह पंडित भजन पूजन भी करता था क्रमशः उसे होश हुआ तब उसने देखा ईश्वर का पाद पद्म ही सार वस्तु है और सम्मिथ्या संसार में विरक्त होकर वह निकल गया एक आदमी को उसने राजा के पास इतना कहने के लिए भेज दिया कि राजा अब वह समझ गया है परंतु क्या है उन्हें घृणा करता हूँ नहीं मैं उन्हें ब्रह्मज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं सब नारायण है सब योनियों को मातृयोनि मानता हूँ तब वेश्या और सती लक्ष्मी में कोई भेद नहीं दिख पड़ता क्या कहूँ देखता हूँ सब के सब मटर की दाल के ग्राहक हैं कामने और कांचन नहीं छोड़ना चाहते आदमी स्त्रियों के रूप पर मुग्ध हो जाते हैं और ऐश्वर्य देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि के रूप का दर्शन करने पर ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है रावण से किसी ने कहा था तुम इतने रूप बदल कर तो सीता के पास जाते हो परंतु श्री रामचंद्र का रूप क्यों नहीं धारण करते रावण ने कहा राम का रूप हृदय में एक बार भी देख लेने पर रंभा और तिलोत्तमा चिता की खाक जान पड़ती है ब्रह्म पद भी तुक्ष हो जाता है पराई स्त्री की तो बात ही दूर रही सबके सब मास्टर की दाल के ग्राहक हैं सबके सब, सब मटर की दाल के ग्राहक हैं शुद्ध आधार हुए बिना ईश्वर पर शुद्धा भक्ति नहीं होती एक लक्ष्य नहीं रहता कितने ही ओर मन दौड़ता रहता है मनोमोहन से तुम गुस्सा करो और चाहे जो करो राखाल से मैंने कहा तू तो अगर ईश्वर के लिए गंगा में डूबकर मर जाए तो यह बात मैं सुन लूँगा परंतु तू तो किसी की गुलामी करता है ऐसी बात न सुनो